वेदांत दर्शन अध्याय एक पाद एक सूत्र शोलह संबंध यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है इस पर कहते हैं नेत्रो अनुपत्ति है इतरह अर्थात ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह न आनंदमय नहीं हो सकता अनुपत्ते है क्योंकि पूर्व पर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होता व्याख्या तैत्ोपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात कही गई है कि सो बहुस्याम कामयत बहुश्याम प्रजा येति इदगम सर्वम असृजत उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की कि मैं बहुत होऊं, जन्म ग्रहण करूं, फिर उसने तप अर्थात संकल्प किया तप करके समस्त जगत की रचना की यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और परिमित शक्ति वाला है जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता संबंध यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बतलाते हैं भेद व्यपदेशात भेद व्यपदेशात अर्थात जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है इसलिए च अर्थात भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता व्याख्या उक्त बल्ले में आगे चलकर कर सातवें अनुवाक में कहा है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस स्वरूप है यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है इस प्रकार यहाँ परमात्मा को आनंद दाता और जीवात्मा को उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बताया गया है इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है संबंध आनंद का हेतु जो सत्वगुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए इस पर कहते हैं सूत्र 18 कामाच्च नानुमापेक्षा च अर्थात तथा कामात् अर्थात आनंदमय में कामना का कथन होने से अनुमापेक्षा अर्थात यहां अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है व्याख्या उपनिषद में जहाँ आनंदमय का प्रसंग आया है वहां सो कामयत इस वाक्य के द्वारा आनंदमय में, में शिष्ट विषय कामना का होना बताया गया है जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता संबंध परब्रह्म परमात्मा के सिवा प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहित नहीं हो सकता इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं सूत्र उन्नीस च अर्थात इसके सिवा अस्मिन अर्थात इस प्रकरण में श्रुति अस्य अर्थात इस जीवात्मा का तद्योगम अर्थात उस आनंदमय से संयुक्त होना अर्थात मिल जाना शास्ति बतलाती है इसलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है व्याख्या श्रुति कहती है कि स या एवं विद एतम आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति अर्थात इस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान अन्नमयादि समस्त शरीरों के आत्म आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है बृहदारण्यक में भी श्रुति का कथन है कि ब्रह्म सन ब्रह्माप्यति अर्थात कामना रहित आप्त काम आप ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंदमय नहीं माना जा सकता क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने ही जैसे परतंत्र दूसरे किसी जीव में लय होना नहीं बना बन सकता इसलिए एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है दूसरा कोई नहीं संबंध तैतु में जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया है किंतु बृहदारण्य में विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का इसी प्रकार छांदोग्य में जो सूर्यमंडलांतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है वहाँ भी यह शंका हो सकती है इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है अंतस्त धर्मोपदेशात सूत्र बीस अंत अर्थात हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञान में तथा सूर्यमंडल के भीतर स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है धर्मोपदेशात अर्थात क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का उपदेश किया गया है उपर्युक्त श्रुति में में वर्णित विज्ञान पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं सर्वस्य सर्वस्वी सर्वस्ेशान सर्वस्याधि सर्वस्या सर्वेवर एश भूतपाल इत्यादि तथा छांदोग्य वर्णित सूर्यमंडलांतर्वर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्य पापमभ्य उदित अर्थात सब पापों के ऊपर उठा हुआ यह विशेषण दिया गया है यह विशेषण परब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं किसी भी स्थिति को प्राप्त देव मनुष्य आदि जोनियों में रहने वाले जीवात्मा के ये धर्म नहीं हो सकते इसलिए वहाँ पर परमेश्वर को ही विज्ञान में तथा तो सूर्यमंडलांतरवर्ती हिरण्य में पुरुष समझना चाहिए अन्य किसी को नहीं संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं भेद व्यपदेशाद चान्यह सूत्र 21 इक्कीस चा तथा भेद व्यपदेशाद अर्थात भेद का कथन होने से अन्य सूर्यमंडलावर्ती हिण्यमयपुर सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है व्याख्या बृहदारण्य को उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि यदि तिषन्नादितरोत्यो न वेद यसदित्य शरीरम य अंतरो यमयत्येस न आत्मांतर्याम्यमृत अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है जिसे सूर्य नहीं जानता सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इस प्रकार वहाँ सूर्यांतर्वर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा ही है संबंध यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमेश्वर ही है जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं इस पर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया कि जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है इस पर कहते हैं आकाशस्तलिंगात सूत्र बाईस आकाश वहाँ आकाश शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है तनलिंगात अर्थात क्योंकि उस मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं व्याख्या छांदोग्य में इस प्रकार वर्णन आया है सर्वाणी हाईमा भूतानी आकाशाद समुत्प्यत आकाश प्रत्यस्त यत्याकाशो हे वैभ्यो जायानाकाश पारायण अर्थात ये समस्त भूत पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है वही इन सब का परम आधार है इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वे भूताकाश में संभव नहीं हैं क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है उक्त उत, लक्षण एकमात्र पर परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं वही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा और सर्वाधार है अन्य कोई नहीं इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है संबंध अब प्रश्न उठता है कि श्रुति में आकाश की हो को ही भारतीय प्राणों को भी जगत का कारण बतलाया गया है वहाँ प्राण शब्द किसका वाचक है इस पर कहते हैं सूत्र अत तेईस अतएव अत एव अर्थात इसलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव है इस कारण वहां प्राण अर्थात प्राण भी ब्रह्म ही है व्याख्या छान्दोग्य में कहा है कि सर्वाणि हवा इमानी भूतानि एवा एवाभि संविशति प्राणम अभ्युजिहते अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं ये लक्षण प्राण वायु में नहीं घट सकते क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण प्राण वायु नहीं हो सकता अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है ऐसा मानना चाहिए संबंध पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है किंतु छांदोग्य उपनिषद में जिस ज्योति अर्थात तेज को समस्त विश्व से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रकाशित बताया है तथा जिसकी शरीरांतर्वर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बतलाई गई है उसके लिए वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति शब्द किसका वाचक है इस पर कहते हैं सूत्र 24। ज्योतिष चरणाभिधानात चरणाभिधानात् अर्थात उस प्रसंग में उक्त ज्योति के चार पादों का कथन होने से ज्योति ज्योति अर्थात शब्द वहाँ ब्रह्म का वाचक है व्याख्या छात्रो उपनिषद के तीसरे अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यतेत पृष्ठसु सर्वत पृष्ठ अणुत्तमु उत्तमेशोकेदम वा वा तद्यदम अस्त पुरुषे ज्योति अर्थात जो इस लोक से ऊपर परम ज्योति प्रकाशित हो रही है वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है वह निसंदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति ही शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही स्पष्ट हो जाती है तथापि यह ज्योति शब्द किसका वाचक है ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का इसका निर्णय नहीं होता अतः तो सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है क्योंकि इसके पूर्व बारहवें खंड में इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के चार पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष तीन पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया है फुट नोट वह मंत्र इस प्रकार है तावानस्य महिमा ततो जाजागंश पुरष पाद सर्वाभूतानि सर्वा भूतानी त्रिपाद्यामृतम इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता मांडुक्योपनिषद मंत्र चार और दस में आत्मा के चार पादों का वर्णन करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा है यह तेजस भी ज्योति का पर्याय ही है अतः ज्योति ही की भांति तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार समझ लेना चाहिए संबंध यहाँ यह शंका होती है कि छादोग्योपनिषद के तीसरे अध्याय के बारहवें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है गायत्री एक छंद का नाम है अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है यह कैसे माना जाए इस पर कहते हैं सूत्र 25। छांदो भीमथानी चैन तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम चेत अर्थात यदि कहो उस प्रकरण में छंदोिधानात अर्थात गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के चार पादों का वर्णन है न अर्थात ब्रह्म के चार पादों का वर्णन नहीं है इति न अर्थात तो यह ठीक नहीं क्योंकि तथा अर्थात उस प्रकार के वर्णन द्वारा चेतोर्पण निगदात अर्थात ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है तथा ही दर्शनम अर्थात वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है व्याख्या पूर्व प्रकरण में गायत्री ही यह सब कुछ है इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के चार पादों का वहाँ वर्णन है ब्रह्म का नहीं ऐसी धारणा बना लेना ठीक नहीं है क्योंकि गायत्री नामक छंद के लिए यह कहना नहीं बन सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण सर्वात्मक परब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहां इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है इसी तरह अन्यत्री उद्गीत प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित ही है संबंध इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं सूत्र छब्बीस भूतादि व्यपदेशोपत्ते भूतादिपाद व्यपदेशोपत्ते अर्थात यहाँ ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया है यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्त संगत हो सकता है इसलिए च अर्थात भी एवं अर्थात ऐसा ही है व्याख्या छांदोग्य के प्रकरण में गायत्री को भूत पृथ्वी शरीर और हृदय रूप चार पादों से युक्त बताया गया है फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित पर ब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है और अमृत स्वरूप तीन पादों को परमधाम में स्थित कहा गया है फूट नोट इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जबकि गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए इसलिए यही मानना ठीक है संबंध उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं सूत्र 27। उपदेश भेदान नेति चेनो चेन्नोभस्मप्य विरोधात चेत अर्थात यदि कहो उपदेश भेदात अर्थात उपदेश में भिन्नता होने से न गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है इति न अर्थात तो यह कथन ठीक नहीं है अपि अविरोधात् अर्थात क्योंकि दो प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है या क्या? यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में तो तीन पाद दिव्यलोक में है यह कहकर दिव्यलोक को ब्रह्म के तीन पादों का आधार बताया गया है और बाद में आए हुए मंत्र में ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्यलोक से परे बताया है इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने की कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि दोनों जगह के वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्दवाच्य तथा ज्योतिष शब्दवाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परमधाम में स्थित बतलाना ही है संबंध अत एवं प्राण इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है किंतु कौशिककी उपनिषद में प्रतर्दन के प्रति इंद्र ने कहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ तू आयु तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द इसका वाचक है इंद्र का प्राणवायु का जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का इस पर कहते हैं सूत्र 28 प्राण प्राणह प्राणह अर्थात प्राण शब्द यहां भी ब्रह्म का ही वाचक है तथानुगमांत अर्थात क्योंकि पूर्व पर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है व्याख्या इस प्रकरण में पूर्व पर प्रसंग पर भली भांत विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है अन्य किसी का नहीं क्योंकि आरंभ में प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा है उसके लिए परम हित पूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त उक्त प्राण को वहां प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है फिर उसी को समस्त लोकों का पालक अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है फूटनोट उपनिषद में ज प्रसंग इस प्रकार है सहोवाच प्रतरन मणिस्व यम मनुष्याय हिततम मोवाच प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्माश प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो जरो मृत ऐसलोकपाल ऐस लोकाधिपतिश इस प्रसंग में ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं प्रसिद्ध प्राणवायु इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता इसलिए यही समझना चाहिए कि यहाँ प्राण शब्द का ब्रह्म का ही वाचक है प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है संबंध उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा है इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है ही फिर वहाँ प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए इस पर कहते हैं सूत्र २९ न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् चेत अर्थात यदि कहो वक्तु अर्थात वक्ता इंद्र का उद्देश्य आत्मोपदेशात अर्थात अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है इसलिए न अर्थात प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता इति अर्थात तो यह कथन न अर्थात ठीक नहीं है ही अर्थात क्योंकि अस्मिन अर्थात इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है व्याख्या यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है फुटनोट इस प्रसंग में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता किस प्रकार है यह पूर्व सूत्र की टिप्पणी में देखें यहां यह दैविक वर्णन नहीं है अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक नहीं है तो इंद्र ने जो यह कहा कि मैं ही प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ तो मेरी उपासना कर इस कथन की क्या गति होगी इस पर कहते हैं शास्त्र दृष्टियापदेशो वाम देववत सूत्रतीस उपदेश अर्थात यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तू अर्थात तो वामदेवत अर्थात वामदेव की भाति शास्त्रदृष्या अर्थात केवल शास्त्रदृष्टि से है व्याख्या बृहदारण्योपनिषद में यह वर्णन आया है कि तद यो यो देवा प्रत्यबु्यत सदव तथर्ण तथ तथा मनुष्याण तद्वैत तद प्य निषि निश्व, निश्व, वामदेव प्रतिपेदेह मनुर्भव सूर्यश्चेती अर्थात उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्मरूप हो गया इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया उसे आत्मरूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्मभावापन्न होकर ऐसा कह सकता है अतए उस वामदेव ऋषि की भांति ही इंद्र का ब्रह्मभावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से यह कहना है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ अर्थात परब्रह्म परमात्मा हूँ तो मुझ परमात्मा की उपासना कर अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती संबंध प्रकारांतर से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राण को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं जीव मुख्य प्राण प्राणलिंगान नेति चैनोपाशाद त्रैविध्यादाश्रित वादी है तद्योगात सूत्र एकतीस चेत अर्थात यदि कहो जीव मुख्य प्राण लिंगात अर्थात इस प्रसंग के वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं इसलिए न अर्थात प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है इति न तो यह कहना ठीक नहीं है उपासा विद्यात अर्थात क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा आश्रितत्वात अर्थात इसके सिवा सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित हैं तथा यह तद्योगाद अर्थात इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है व्याख्या की उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है नवाचम विजिज्ञास वक्तारम विद्यात अर्थात वाणी को जानने की इच्छा न करे वक्ता को जानना चाहिए यहाँ वाणी आदि कार्य और करण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है अथ खलु प्राण एवं प्रज्ञात्मेदम शरीर प्रतिगृह्योत्थापय अर्थात निसंदेह प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्मवाचक नहीं होना चाहिए तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा जो उचित नहीं है इसके सिवा जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म ही है इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों का आना अनुचित नहीं है यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द का शब्द ब्रह्म का ही वाचक है इंद्र जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं यही मानना ठीक है पहला पाद संपूर्ण